में सम्मान क्या है भाई दोबारा बुला देख के जाओ यार अभी कुछ ठीक नहीं दिख रहा है एक ठीक हुआ ठंडक बढ़ी है तो थोड़ा अभी, तो यह समझ में आ जाए कि एक मूल्यांकन का ऐसा एक तरीका है जो अस्तित्व सहज जिसको हर पा सकते हो अभी देखिए रूप, पद, बल, धन में हर लोग पा सकते हैं उसको सबका रूप एक जैसा हो सकता है सम्मान सबको चाहिए किसी खास को चाहिए है ना? और यदि थी सम्मान ठीक से समझ में नहीं आता है तो रूप और पद और बल और धन के आधार पर यदि सम्मान पहने पहचाने जाते हैं तो कोई का सम्मान होता है तो अनेकों का अपमान होता है होता है या नहीं होता है होता है तो किस प्रकार से सम्मान के जाल में हम उलझे हुए हैं थोड़ी सी बात को हम समझ लेते हैं जैसे अभी आप देखते हो कि अगर पैरामीटर वहाँ चले गए तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं चलिए हम तो सीधे सीधे पैरामीटर पर पे आ रहे हैं तो स्केल अगर हमको समझ में आए क्या स्केल होगा तो उसमें बताया मूल्य है चरित्र है और नीति है चरित्र को हम समझ रहे थे चरित्र के तीन भाग हैं स्वधर्म में जीना स्वधर्म में यदि मैं जीता हूं तो मैं अपने में सम्मानित महसूस करता हूं अपनी निगाह में मैं अपने में अपने प्रति एक वैसे मूल्यांकन को देखता हूं जो मुझे अपने में स्वीकार हो जाता है ठीक है ना ये बात तो इसको समझने के पहले मैं सोचता हूँ दो तीन कहानी आपको सुना दे क्योंकि ये बात पूरी पकड़ में आना चाहिए ठीक से बहुत महत्वपूर्ण बात है देखिए महाभारत का युद्ध हुआ कोई बोलता है पैसे के लिए हुआ आपको क्या लगता है किस लिए हुआ अंधे का बेटा अंधा ये क्या हो गया उस आदमी का मूल्यांकन क्या कर दिया हमने किससे कर दिया Lutheran. पिता के शरीर से एक आदमी का मूल्यांकन क्या पिता के शरीर से तो किसी भी आदमी का यदि शरीर से मूल्यांकन करेंगे तो अपमान हुआ या सम्मान अच्छा अपमान नाम की कोई चीज होती है या सम्मान ठीक आधार पर नहीं होता है मूल्यांकन का ठीक आधार नहीं मूल्यांकन का ठीक आधार ही नहीं होना क्या है लिखो अपमान अपमान क्या है अपमान बराबर सही आधार पर स्वयं का मूल्यांकन न हो पाना ही अपमान है सही आधार पर है ना मानव का या स्वयं का मूल्यांकन न हो पाना ही अपमान है अंधे का बेटा अंधा क्या उसके पिताजी अंधे नहीं थे थे कि नहीं थे तो क्या ऐसा गलत कह दिया वे क्या गलत कहा अंधे का बेटा तो सही आधार पर मूल्यांकन नहीं है तो अब क्या हो गया अपमान अपमान बराबर सही आधार पर मूल्यांकन ना होना ठीक है ये बात समझ में आ गया कोई बोल सकता है क्या गलत के दिया अंधे का बेटा नहीं था क्या और अंधा का मतलब पानी में गिर गया है ना देख नहीं पाए, गलती से गलती हो गई तो मूल्यांकन कैसा कर दिया गलती क्या हो गई मूल्यांकन दोष हुआ या नहीं हुआ है ना मूल्यांकन दोष बराबर अपमान तो क्या अभी तक हम लोग अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए हाँ या ना हाँ या ना हाँ या ना तो अब तक कैसे जी रहे हैं हम अपमानित होकर जी रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि इज्जत बचाव में लगे रहते हैं हम हाँ लेकिन वो तो ठीक नहीं ना आपके हिसाब से कोई चीज ठीक होना बराबर ठीक होना होता है क्या है है ना ये बात समझ में तो जिस आधार पे को आता है, उसका एक मूल्यांकन करते हो आप बहुत अच्छा आदमी है एक फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है उसका एक अलग तरीके से करते हो कोई फटे कपड़े पहन के आता है उसके अलग तरीके से करते हो कोई एक किसी को मदद करता है उसके अलग तरीके से करते हो तो आपके पास इन्फाइनाइट तरीके से मूल्यांकन करने का अधिकार है और उन उन उन तरीकों से यदि आपका मूल्यांकन किया जाए तो आप स्वीकार नहीं है आपको आप जिस तरीकों से लोगों का मूल्यांकन करते हैं वो आपको अपने लिए स्वीकार नहीं है ऐसा है कि नहीं ये बात समझ में आ तो आदमी का कुल स्ट्रगल कितना है सब कुछ होते हुए भी आदमी कहां पर अभी घुटने के बल गिरा पड़ा है तीस मूल्य है उसमें से भी पहला मूल्य का हाल ही है हम बोलते ज़रूर हैं कि वी आर हैविंग सर्टन वैल्यूज़ क्या वैल्यूज़ है हैं यदि आपको बेसिस ही ठीक से नहीं पता तो ई कैसे करेंगे हमारा सारा झंझट जो है सारा का सारा झंझट रोटी के लिए नहीं है हम सब अभी भी जैसे भी जी रहे हों रोटी के लिए नहीं जी रहे हैं खा पी तो बहुत दिन से रहें अपन लेकिन हमको एक सम्मानजनक तरीका नहीं मिल रहा सम्मान करने का तरीका नहीं मिल रहा कि कैसे अपने को ठीक ठीक पहचान कर लें क्या मूल्यांकन हो ऐसा है कि नहीं तमाम तरह की चीज दिक्कतें हो रही है एक छोटी सी कहानी कहता हूँ उससे समझ में आ गया दो दो तीन कहानी कह देते हैं एक छोटी कहानी एक गाँव में एक माता जी रह रही हैं अम्मा जी और वो अम्मा अम्मा का मतलब बुजुर्ग है और अकेली रहती है तो गरीब है और एक झोपड़ी में रहती है और उसके पास कोई सामान नहीं है न रूप है न पद है न कोई शरीर में बल है और न सोचिए ऐसे आदमी की ज़िंदगी को उसको भी सम्मानपूर्वक जीना है या नहीं जीना है और उनको खुद को भी अपनी पहचान नहीं है मोहल्ले वालों को भी पहचान नहीं क्योंकि मोहल्ले में तो सब लोग रूप पद बल धन से देखते हैं कोई स्किलफुल आदमी होगा तो इसकी इज्जत है स्किल भी नहीं हो रूप भी नहीं हो पद भी नहीं हो भल भी नहीं तो कौन पूछे बेचारी अम्मा ऐसे अकेले रहती कोई पूछता नहीं है परेशान रहती है। कभी इसके घर में जाए कभी उसके घर में जाए तो भी लोग ढंग से ध्यान नहीं देते कभी घर में जाके कोई किसी के काम भी कर देना कोई काम भी करे तो भी लोग इज्जत नहीं करते आ रहे थे ऐसे फालतू है तो चली आती है तो कुछ करके चली जाएगी छोड़ो इसके बाद क्या करना बड़ी परेशान थी क्योंकि रोटी के बिना जीना एक दिन चल जाए लेकिन सम्मान के बिना एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल है भाई है या नहीं है तो हमारा स्ट्रगल ही सम्मान का अम्मा जी भी स्ट्रगल में आ गई खूब सोची खूब सोची लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला है ना कि किस प्रकार से वो सम्मानजनक जी ले सम्मान जी का एक तरीका मिल जाए वो नहीं मिला Finally she decided to suicide. सोचा मर जाना अच्छा है यार जिसकी इज्जत नहीं दुनिया में उसको जीने से फायदा है तो सोचा मरी जाते हैं तो शी डिसडेड कि सुबह मरेंगे आज तो नींद आ रही सो लेते हैं बाद में मरेंगे अभी जल्दी क्या है ना अब मर रही है तो कल ही मर लेते हैं अभी अभी इमिडियटली क्या जरूरत है तो रात में सपना आ कि कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं सम्मान के लिए कुछ तो किया जा सकता है एक आखिरी ट्राई मारते हैं आखिरी ट्राई मारी अपने घर का सारा सामान सुबह ले आके एक बेचा ही बाजार में सब बेच दिया सब गिलास चम्मच कटोरी पलंग वलंग और जो कुछ भी पैसे इकट्ठे हो पाए उसमें एक सोने की अंगूठी बना के लिए गई की अंगूठी सोने की अंगूठी पहन ली उसको ये आइडिया है कि लोग तो सोने को देखते हैं अपने को थोड़ी देखते हैं यदि हमको इज्जत पानी है तो हमारे हाथ में यदि सोने की अंगूठी होगी तो शायद लोग हमारी तरफ ध्यान देंगे भाई, कोई इज्जत होगी हमारी है ना तो सोने के अंगूठी लिया पहना ही अपना बड़ी खुश के चलो आप तो ज़िंदगी का एक रास्ता मिल गया एक सोने के अंगूठी मिल गई है ना पहुंची भैया पहन पहन के बाजू वाले घर में गई और दीदी कैसी हो सब ठीक हो और दीदी अपने लगे कहाँ बच्चा सुनता नहीं है और ये पति करता नहीं है और ज़िंदगी में क्या है ध्यान ही नहीं दिया बाजू वाले के यहाँ गई उसके अब पूछा क्या हाल है है ना तो कोई उनको भी नहीं। कहां? किसको हो नहीं अपना रो रहा है कहा नहीं मैथमेटिकाल सब कुछ करके देख लिया लेकिन एक भी आदमी ने पूरे गाँव में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया पहचान ही नहीं हो पाई तब क्या हो गया आइडिया नंबर वापस कि भैया ये तो ठीक नहीं आइडिया फेल हो गया जिंदगी बेकार हो गई जो भी आखिरी प्रयास करना था वो भी कर लिया लेकिन सम्मान तो मिला नहीं तो क्या करें तो फाइनली शी डिसाइडेड कि अब तो मरना ही है शाम हो ही गई एक ट्राय हो गई घर में झोपड़ी में आग लगाया बीच में खड़ी हो गई मरने के लिए अब जैसे आग लगा गर्मी पड़ी गर्मी लगी तो निकल के बाहर पक गई क्या करे संवेदनशील गर्मी भी सहन नहीं हो रही अब जब बाहर भाग तो पूरे गांव में घर से घर जुड़े हुए लोगों के सब चिल्लाने लगे अम्मा के घर में आग लग गई, अम्मा के घर में आग लग गई, सब दौड़े सब भागे अम्मा एकदम विरक्त तो भाव में खड़ी सो तो कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा होगा यार आग लग रही कोई आके बुझा रहा इधर से कोई उधर से को उनके सबके घर लगे अम्मा का घर बचाना उनके लिए मुद्दा नहीं है उनका घर उनके घर से फिजिकली जुड़ा हुआ है तो आग वहाँ भी पहुँच सकती है इसकी चिंता है उनको तो दौड़े भैया लगा रहे सब रहे थोड़ी देर बाद इसको शर्म नहीं है बड़ा गजब हो रहा है। सब मेरे घर में में साइड खड़ी इसने देखा क्या करें तो चलो आगे भाई पहनी रखी थी से से कहीं से डबा नहीं नहीं मिला, मिला और आग जली हुई अंधेरा उसने ऐसी बाल्टी डाली तो वो आग की अम्मा बोली मरी यदि सुबह देख लेती तो मेरी झोपड़ी भी बच जाती एक मित्र मेरे को बोले कि कोई भी कहानी बताओ तो सार जरूर बताना लोग समझते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, बोले क्या कह आपने अरे आपकी जिंदगी कहानी कह रहा हूं ऐसे रूप पद बल धन के लिए हम लोग अपना घर बर्बाद कर रहे है धरती बर्बाद कर रहे हैं और सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं। बताना पड़ेगा नहीं तो नहीं तो कहानी में से टेक अवे तो कुछ का कुछ हो जाता है ना अपने अपने हिसाब से हो जाता है अम्मा जी का प्रॉब्लम क्या था सम्मान का इनके पास भी कोई पैरामीटर नहीं और उनके पास भी नहीं यूनानिमस कोई पैरामीटर ही नहीं तैयार कर पाए हम एजुकेशन का पर्पज़ क्या है एजुकेशन का पर्पज़ ये है कि बच्चे को पूरी शरीर यात्रा में या पूरी शरीर एजुकेशन की यात्रा में ये बता पाएँ कि कुल मिलाकर सम्मानजनक जीना क्या है तुम्हारे लिए तुम्हारी पहचान क्या है और वो उसको ठीक ठीक समझ पाए और उसको उसको अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट कर पाए ऐसे सम्मानजनक जीने का कुल कार्यक्रम जो है एजुकेशन से आना है और सम्मानजनक जीना जो है उसका कार्यक्रम व्यवस्था से आना है, है ना तो शिक्षा व्यवस्था में हम फेल हो गए तो ये गड़बड़ हो गया दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं तीन चार कहानी में आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा एक राजा जी बहुत ही बहुत ही दान वीर राजा दान की उनकी इतनी महिमा की पूछो मत जिसको जो चाहिए खुले हाथ से बांटते है ना चारों तरफ उनके दान की बहुत ख्याति है जिसको जो चीज़ जिसने मांगा ये कर दो राजा जी की जय राजा जी की जय राजा जी फटाफट फटाफट बांटते रहते हैं है ना तो हर दिन वो अपने महल में भी बांटते हैं अपने दरबार में बांटते हैं और फिर कम पड़ जाता है तो निकल जाता है यात्रा पर ठीक आज इधर निकल गए कल उधर निकल गए परसों उधर निकल गए और वहाँ पर भी वो जाते हैं पेपे पे पैं -पे पें पै -पे -पे -पे -पे बचता रहता है ना और ढूँढ ढूँढंग चलता रहता है राजा जी की जय पब्लिक भी चलाती और लोग भी चलाते रहते हैं और जिसको जो चाहिए महाराज ये हो गया कुआं नहीं है तो चलो कुआं हैंडप नहीं चलो हैंडप बिजली खंभा नहीं चलो लो बिजली खंबा ठीक जैसे वो मांगते हैं वैसे वो देते जाते हैं चलते जाते हैं अब धीरे धीरे क्या हो गया हर दिन राजा एक काम करते हैं रा, उनका राजपाट छोटा सा है सबको जो चाहिए वो धीरे धीरे सबको मिलने लगा है ना अब धीरे धीरे क्या हो गया लोकप्रियता में उनकी कमी आने लगी आएगी सी जिसको चाहिए सब मिल गया भाई एक बार क्या हुआ कि एक वो गांव में गुजरे भाई गांव में जाने पे क्या हुआ पे पे पे पे, -पे, -पे, -पे चला ढूमर ढूमर ढूम पता लगा एक भी आदमी बाहर नहीं आ रहा है एक भी आदमी बाहर नहीं आ रहा है, है ना चला जा रहा भैया निकलते जा रहे इनके पत्नी है बाजू में बैठी थी घर में बैठे हैं पत्नी बड़ा सुनो सुनो वो राजा है बेचारा देख के आए मिल तो लो उससे अरे तो पकला है काम क्या कुछ नहीं दरगो क्या चाहिए क्या कमी दरगो सब तो हो गया ना एक भी आदमी घर में से नहीं निकला राजा बड़ा परेशान हो गया कितना परेशान हो गया बहुत परेशान हो गया भैया और बहुत ईमानदार जेन भी था सोचा क्या हो गया ऐसा गड़बड़ अपने मंत्रालय में पहुंच गया घर पहुंच गया रात में नींद ही नहीं रात को 12 बजे मीटिंग बुलाई सारे कैबिनेट मिनिस्टर बुलाए गए सारे मिनिस्टर आए क्या हो गया भाई और राजा को नींद ही नहीं आ रही राजा ने ये रखा कि ये बताओ कि मेरे दान में कोई कमी होगी क्या और क्या मेरे से को भी अधिक दानवीर आ गया जो लोगों में मेरे प्रति आकर्षण ही नहीं सम्मान ही नहीं कर रहे हैं पहचान ही नहीं हो रही है बड़ा बड़ा परेशानी एक एक राजा एक मंत्री वहाँ कोने में बैठा था है ना दांत कुचर रहा था सारे डिस्कशन हो गए कोई हल मिला नहीं जब चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई बारह के दो बज गए उसने बोला मंत्री जी बा, बा, बा, राजा जी थोड़ा सोना है आप बताओ प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम फिर से बताया बोले ठीक है प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी कैसे हो जाएगी बोले ये नहीं बताएंगे आप आम खाओ पेड़ गिरने से क्या मतलब खाली इतना बता दो कि कौन से कल कौन सी जगह में विजिट है आपका तो क्या हुआ उन्होंने बताया कि भाई कल विजिट हमारे पिओड़ाए गांव में बोले ठीक है जाके सो जाओ बेफिक्र हो जाओ अब क्या हो गया वो मंत्री जी स्मार्ट अपने घर गए 10 10-20 उन्होंने अपने घुड़सवार रवाना किए बोले जाओ जाके पिवड़ाए गांव के लोगों को लूट लो अब यहां पर घुड़सा रहा है धड़ाधड़ा मार पीट करके जुस्क जो पकड़ना है, लूटा पीटा नाक काटा किसे क्या करके चले गए अब जब सुबह आए राजा जी टह तो उसके बाद क्या हुआ पूरी पब्लिक खड़ी राजा जी की जय हो हमको ये चाहिए राजा जी हमारी गाय लूट गई हमारे भैंस लगे बोला राजा जी बड़े खुश लीजिए लीजिए वाह वाह वाह क्या बात दान वापिस चालू हो गया ये क्या हो गया ये एक प्रकार से गलत सम्मान के आधार पर हो गया आज भी देख लीजिए राजा जी के जय में क्या क्या हो रहा है हमारा जो बजट है मान लीजिए 100% बजट है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बता देते हैं ठीक करीब करीब अगर आप ध्यान दोगे तो 50% से ऊपर हिंदुस्तान में या इसके आसपास चला गया अभी हकाई के लिए बम बनाने के लिए सुरक्षा के लिए राजा जी की सुरक्षा है, है आपकी सुरक्षा है कि नहीं पता नहीं देश की सुरक्षा में अभी हम कितना बर्बाद करें और कोई कोई कंट्री में तो 70 परसेंट एट्टी परसेंट ऑफ द बजट बजट क्या चीज हो गया इट इज ह्यूमन एफर्ट और नॉट तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनका अपनी मेहनत का इतना बड़ा भाग खाली सैनिकों में सुरक्षाओं में और सुरक्षा में सैनिक सैनिक का किसी का मन करता नहीं है लड़ने का क्योंकि लड़ना नेचुरली स्वीकार नहीं है तो उनको दारू पिला पिला के लड़ने के लिए तैयार करना पड़ता है उटपटांग खिलाना पड़ता है तो उनके सब सस्ते में दारू सस्ते में मटन खिलाओ ठीक तो हमारा बजट का एक बड़ा भाग जो है वो इसमें चला जाता है और अगर देखेंगे राजा जी की जय में आप देखोगे 20% से ऊपर हमारी हमने जो लोन ले लेके लोन ले लेके जो जो भी राजा जी की जय कराई है यहां रोड बना देंगे यहां पर हम ये कर देंगे यहां पर हम ये कर देंगे जो डेवलपमेंट एक्टिविटी की है उसका जो लोन ले रखा है उसका ब्याज चुकाते हैं लोन लेके जो डेवलपमेंट किया उसका इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 20 परसेंट से आसपास हमारा प्योर राजा जी की जय वो है सब्सिडीज अब कितना बच गया आपके पास ह्यूमन एफर्ट जो पूरे कंट्री का है वो बच गया 10 परसेंट दस परसेंट में से अभी हम यहां पे पहले दिन कह रहे हैं शिक्षा बड़ी अनिवार्य है व्यवस्था बड़ी अनिवार्य है है ना और इनको देखेंगे तो कोई दो परसेंट एजुकेशन है ना कोई तीन परसेंट हेल्थ ठीक और ऐसे ऐसे मिलाकर ये कुछ कार्यक्रम है तो आप देख लीजिए आपकी अपनी मेहनत सरकार तो कोई काम करती नहीं है काम कौन करता है सरकार कोई काम करती है प्रोडक्शन कौन करता है मेहनत कौन करता है? है ना तो जनता मेहनत करती है जनता के लिए धन है और उस धन को यदि हम देखेंगे तो कुल मिलाकर हमारी मेहनत का हमारे पास कितना आता है यदि हम इसको टैक्सेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो ये समझ में आता है कि ज्यादातर भाग हमारा जो है राजा जी के जय में चला जा रहा है तो ये ये छोटा सा मुद्दा नहीं है ये सम्मान का ही मुद्दा है सम्मान समझ में नहीं आया हमको समझ में नहीं आया कि हमारे को यह सम्मानजनक है क्या कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम इतनी मोटी मोटी कंक्रीट की रोड बनाए गली में ये हमारे लिए सुविधाजनक है सुविधाजनक हो सकती है लेकिन सम्मानजनक है क्या हाँ या ना हाँ या ना है ना हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो हम क्यों बैंक से लोन लेकर आज कार लेके आते हैं सुविधाजनक कार हो सकती है लेकिन ऐसे उधारी में इलाके घी पीना सम्मानजनक है क्या हाँ या ना हाँ या ना ना ये बैंक क्या चीज होती है बैंक कितने लोग बैंक वाले हैं यहाँ पर एक बैंकिंग सेक्टर बैंक क्या चीज होती है एक ही आदमी बेचारे अकेला कम पड़ जाएगा यार और लोग होना चाहिए उसके सपोर्ट में दो लोग हो रहे हैं आप भी बैंक वाले हो फाइनेंस हाँ जी ये दीदी भी हाथ हाथी कर रही ये बैंक वाले है ना ने? बैंक भी नहीं हो आकेले पड़ गए यार आप बेचारा देखो यार क्या कर कुछ कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं भाई अकाउंट सबका है बैंक में उसमें कोई बात नहीं एक बड़ा सपोर्ट है भाई चिंता मत करो लोग हैं तुम्हारे साथ ये जो बैंक है ये बहुत बढ़िया काम करती है बैंक क्या काम करती है पता है आपको पैसे को मल्टीप्लाई करती है जैसे गाय रखा एक सॉ रखा तो वो बच्चा मल्टीप्लाई करते ना ऐसे हजार करोड़ और पाँच सौ करोड़ बैंक में रखते हैं तो उनके बच्चे पैदा होते हैं दस करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ फिर आगे चल के वो पाँच सौ के हो जाते हैं और हजार के हो जाते हैं ना ऐसा बैंक पैसे को मल्टीप्लाई करते ऐसे होता है ना बैंक में ऐसे होता ना भाई हाँ जी लेन देन के व्यापार में है जी और लेन देन के व्यापार में जो आपको इन्फ्लेशन है इंटरेस्ट दिया जाता है जब हम पैसा है। रखते हैं। कितना अच्छे अच्छे शब्द कितना बढ़िया शब्द है वहाँ क्या बैंक होती है सब लोग बैंक जानते हैं पेपर मनी का कंपनसेशन है ब्रॉडली है सही उसके नुकसान जो इन्फ्लेशन से होता है कोई भी चाला बदमाशी करनी और किसी भी कंट्री में बैंक का होना पहले जरूरी है बैंक के बिना आप कर ही नहीं सकते बैंक क्या काम करती है ये राजा जी के जय के सपोर्ट में काम करती है बैंक का क्या काम है? मल्टीप्लाई करती है मनी को कितना बड़ा धोखा आप समझ लीजिए बैंक कैसे काम करती है बोलते हैं कि हम मनी को मल्टीप्लाई करते हैं अब ये स्वधन में जी रहे हैं कि परधन में जी रहे हैं उसी को समझने की बात है और राजा जी ने अपनी जय कराई वो स्वधने के परधन है वो जी ने अपनी झोपड़ी जलाई वो स्वधने के परधन है सब प्रधान है ये बैंक भी प्रधन में काम करती है इंश्योरेंस बैंक ये सब एक प्रकार से लूट खसोट के धंधे हैं बैंक में क्या करते हैं जो कितना अच्छा काम करते हैं है ना कुछ लोगों ने मिल मिलकर एक बैंक डाली ऐसा हम मान लेते हैं और मान लेते हैं कि बैंक में एक लाख रुपए इकट्ठा करे किन्ों ने करे कई जगह से पाँच पाँच हजार रुपये आए मान लो इकट्ठा हो गए बैंक में एक लाख रुपए का फंड हो गया अब देखिए बैंक कितना बढ़िया काम करती ठीक है।, है वो हमारे गुप्ता अंकल बैठे हैं बैंक में गए फटाक से इन्होंने लोन लगाया और फटाक से उनको पैसे मिल गए इनको मिल गए पचास हजार ठीक फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड में अंकल जी ने क्या करा एक इंडस्ट्री डाली काय की स्कूटर बनाने की बढ़िया हो गया ये पैसा इनका था क्या नहीं ये जिसने दिया इसका भी था क्या नहीं ये पैसा किसी और ही का था ये सब परधन में काम चालू हो रहे हैं ठीक तो पचास हज़ार रुपये मिले स्कूटर की कंपनी डल गई फैक्ट्री डल गई और एक आदमी हमारे जैसे पहुंचा ये कि हमको एक स्कूटर लेनी है तो कहां जाऊं? तो स्कूटर लेने के लिए बैंक में गए बोले हमको उधार दे दो सर पाँच हज़ार की स्कूटर आती है तो बैंक वाले ने इसको पाँच हज़ार रुपये दे दिए क्या दे दिए देखो तो मनी कैसे मल्टीप्लाई करता है वो अभी आपको कई तरीके समझना पड़ेगा कई दिन लगेंगे हालाँकि बैंक को समझने में क्योंकि लूट खसूट का छोटा मोटा जाल नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स है तो पाँच इसने ए को दे दिए ये ए आदमी जो देखिए ये पाँच हज़ार रुपये कहाँ से आए इसके पास से आए इसके पास कहाँ से आए जनता के थे तो वो पैसे इसी को मिल गए जनता को मिले पाँच हज़ार रुपये यहाँ से पाँच हज़ार कम हो गए पचास यहाँ चले गए यहाँ पैंतालीस बच्चे थे अभी ये पाँच हज़ार लेके दौड़ा इसके पास उसको पाँच हजार दे दिए और स्कूटर इसके पास आ गए ए के पास और इसके पास से ये पैसे वापिस कहाँ चले गए बैंक में तो बैंक वाले के पास तो वापिस पाँच यथावत आ गए बैंक वाले के पास तो पाँच हजार आ गए और इसके हाथ में स्कूटर आ गई अरे ये कैसे हो गया पचास थे फिर 45 हो गए हां अब क्या हो रहा है यही पांच हजार रुपये वापिस जा रहे हैं बी के पास फिर एक और स्कूटर बिकी, फिर सी के पास फिर एक और स्कूटर बिकी। और एक ही पांच हजार रुपए से कितने स्कूटर बिकी हजारों लाखों स्कूटर बिक गई पांच हजार रुपए में एक पांच हजार रुपए ने हजारों लाखों स्कूटर खरीद खाए दिस इज हाउ दे आर मल्टीप्लाइंग द मनी जी अरे उदाहरण है आंधी ऐसा भी क्या कर रहे हैं पुनः वही बात दो जोड़े जोड़ लो पांच लाख कर लो पचास पांच पचास करोड़ कर लो अब ये मुद्दा है कि क्या हुआ ये ये किए कौन सा ज्वेलरी हो गया एक पाँच हज़ार रुपये में धरती का कितना बड़ा रिसोर्स हमने खाली कर दिया और कितना बड़ा वैल्यूशन बढ़ा दिया आज बाजार में इतने स्कूटर हो गए और पैसे उतने के उतने ही थे है ना और किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको समझना आपके लिए कठिन हो गया एक छोटी सी बात ये कर लो दूसरी ओर बात कर लो कि बैंक अभी बिजनेस करती है बैंक क्या बिजनेस करती है भाई है ना इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अगर क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा तो पता चलेगा कि बैंक किस प्रकार से काम कर रही है और क्यों हम धीरे धीरे धीरे धीरे हर जगह सभी लोग कंगाल होते जा रहे हैं उसका कारण यही है कि ये मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जबकि मनी को मल्टीप्लाई नहीं होता मल्टीप्लाई बोलते हैं मल्टीप्लाई का मतलब हुआ एक बीज डाला सौ बीज हो गया तो एक से निन्यानवर कहाँ से आई धरती उसको मल्टीप्लाई करती है बैंक में मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रक्रिया नहीं होता है तो बैंक यदि मल्टीप्लाई करती तो फ्रॉड ही एक मिलाकर हम फ्रॉड खेलते रहते हैं पूरा पूरा बैंकों के माध्यम से ये बैंक वाले भैया थोड़ी देर में हाँ करेंगे अभी है ना अभी और डेट फाइनेंसिंग क्या चीज है वो भी समझ लेते हैं अब बैंक है, बैंक बिजनेस करती है कोई एक एक ब्रांच है देखो कैसे मनी मल्टीप्लाई होता है अब ये जो भी लोन हो रहा है ये ब्रांच वाला क्या करता है जिसको भी लोन देता है और लोन दिया उसने मान लो दिन भर में सो एक साल में सौ करोड़ के आप देखो तो so, 100 करोड़ के जब लोन देता है तो वो कुछ मॉडगेज करता है वो प्रॉपर्टी कम से कम होगी 200 करोड़ की तो so, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉडगेज करके वो 100 करोड़ का पैसा देता है लोगों को अब उस, वो बोलता है मैंने बिजनेस किया प्रॉफिट कमाया क्या बिजनेस किया कि 100 करोड़ के अगेंस्ट सो दो करोड़ हो गया तो सौ करोड़ का मेरा बिजनेस है अब ये सौ करोड़ की चिट्ठी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और वहां से वर्ल्ड बैंक जहां भी जानी होगी वहां से परमिशन आएगी और सो करोड़ नोट सबके इसके पास आने वाले अब इस प्रकार से बैंक में नोट की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और मॉडगेज की संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये हर बैंक बैंक अभी बिजनेस कर रही है जितना दे रही है उससे अधिक को मॉडगेज कर रही है ये बात अलग है कि उसमें से कितने को रियलाइज करा पाती है उससे मतलब ही नहीं क्योंकि इकट्ठे थोड़ी सारे पैसे उनको लेना है तो हर साल जो हमने बिजनेस किया उसके आधार पर नए नोट छापने की परमिशन हमको मिलती जाती है क्योंकि पहले हमको परमिशन मिलती थी कितना सोना हमने जमा किया अब सोना ख़त्म हो गया तो अब ये आ गया है ना फिर ये भी नहीं है तो इसके अलावा भी है वादा वादे के हिसाब से बैंक नोट छाप सकती है तो इस प्रकार से हम समझेंगे तो दूसरों के धनों पर दूसरे के पैसे पर किस प्रकार से खेल करना है इसको हम अभी पूरा का पूरा बैंकिंग फाइनेंसिंग सेक्टर की बात हम कर रहे हैं और बोलते ही है कि बिजनेस यदि अपने पैसे से किया तो तेरे को क्या कर रहे बिजनेस तो हमेशा अंकल जी बोलो कानपुर में क्या होता है सफल बिजनेसमैन कौन जो दूसरों के पैसे पे बिजनेस करते हैं। ये स्वधन जीना है या प्रधन है इसी में आ जाओ इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या है इंश्योरेंस ये है आदमी अपना मेहनत कर रहा है खा रहा है पी रहा है सो रहा है सोते हुए आदमी को उठाए वे उठ उठ क्या हो गया मर जाएगा अभी <laughs> यार मर जाएगा मतलब क्या हो गया अबे सोच मरेगा कि नहीं मरेगा कभी तो यहां चेंज सो रहा मेरा घर कैसे चलेगा तो मर जाएगा तो क्या करना लाइफ इंश्योर करना है लाइफ इंश्योर करना मतलब मरेगा नहीं छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं मेरे पापा ने इंश्योरेंस करा लिया क्या हो गया बेटा अब पापा कभी मरेंगे नहीं नाम कितना अच्छा लाइफ इंश्योरेंस और चल क्या रहे उनके घर का खर्चा उठाना है आपको और आप अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो आप बहुत लापरवाह हो है ना वो आगे वो एजेंट आके आके पीछे पड़ जाएगा आपको बताता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं करे लेकिन खुदा ना खासता खुदा खांस लिया और आपका कुछ हो गया तो हैदरी भाई घर वाले क्या करेंगे अब घर वाले क्या करेंगे तुरंत हमको पिक्चर दिखाएगा वो वही पिक्चर याद आ जाएगी अमिताभ बच्चन छोटा था उसके माँ नीरू पर आए है ना वो पत्थर उठा रही है और वो लोग धक्का मारे पीछे से लात तो है ना अब वो चित्रण हो गया अब तो, हाँ यार ऐसा कुछ हो जाएगा क्या ठीक तो जाग भाई देख हम कुछ नहीं करें दे पैसे दे क्यों मेरे को गाड़ी खरीदनी है यार मेरे को सिंगापुर ट्रिप पर जाना है मेरे को जर्मनी जाना है मेरे को यहाँ ट्रिप पर जाना है है ना आपके दिए हुए आपके डर डर आपके डरा डरा के जो पैसे लिए उससे वो सभी अभी इस गर्मी के मौसम में आप पता करना अपना इंश्योरेंजमेंट कहाँ है वो सब कोई सिंगापुर गया थाईलैंड गया होगा कोई कहाँ गया होगा आपके पैसे पर वो जिंदा है और आपका पैसा कैसा डर डर के आपसे पैसे डरा डरा डर के आपसे लिए जा रहे आप डरे हुए तो देते जाते हो मेडिक्लेम ठीक ये सारे के सारे है? ये सब स्वधन में जिरे हैं पर्धन में चलो बहुत बढ़िया जी। तो बहुत अच्छी पॉलिसी सर बढ़िया है। का है का मतलब यदि सारे के सारे के के लोग बीमार हो कंपनी भाग जाए छोड़ अभी हाल। के जितना वो लेते हैं उत, उतना देते हैं या उससे बहुत कम देते हैं भैया जी बहुत बढ़िया जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं नहीं। अरे भाई हजारों लाखों से जो लेते हैं उसमें से किसी एक को अधिक देना पड़ गया तो क्या है ये बेकूफ बनाने की पॉलिसी दो तो और क्या है टोटल नहीं।, नहीं होता है टोटल नहीं होता माइक लो माइक टोटल नहीं होता है बोल ऑनलाइन दो कैसे काम चलेगा हाँ जी हेलो ये तो बेसिकली आप रिस्क मिटिगेट कर रहे हो अपना कि आपका कल को आपको कोई बीमारी हो जाए जिसमें आपको लाख दो लाख तीन लाख जितना भी आपका खर्चा आ रहा है तो आपके पास एक साथ को फंड नहीं है तो आपका एक रिस्क मिटिगेट हो गया कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आप उससे फंड कर सकते हो वही ना एमरजेंसी में आ, कल को आपका, को आपका कोई भी आपने जगह ले रखी है उसमें आग लग जाए तो उसमें आपको इन, फायर इंश्योरेंस मतलब एक तरह से इंश्योरेंस लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं वैसे शरीर का इंश्योरेंस चल रहा है ठीक बात बढ़िया बहुत बढ़िया है ना ये हमको समझ में आ जाए हमारे में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है देखिए इसमें हम उनको ब्लेम करने की बात नहीं है हमारे में आपस में कोई हमारे आपस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हम आपस में एक दूसरे से आश्वस्त नहीं है, है ना तो उसका फायदा ये सब उठ रहा है ये हमको समझ में आना चाहिए <पुणिया> सॉरी माइक माइक में बोली ना आपके यहाँ आप पे 110 लोग हैं जी तो हाँ। अभी कि किसी को जरूरत पड़े वो सज्जन वही जो तीन चार पाँच लाख का एग्जाम्पल दे रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं तो परेड अगर पाँच लाख रुपए अपने पाँच लाख रुपए कहीं एक जने पे खर्च हुए तो अपन तीन से पाँच हज़ार रुपये जो भी प्रपोर्शनेट कॉस्ट है वो कॉस्टिंग शेयर हो जाती है आपके यहाँ आप वो प्लेटफॉर्म रेडी है तो टू तो तो एक्सटेंट अगर इस, इस कम्यूनिटी में अपन रहते हैं तो वहाँ पर इंश्योरेंस की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आपकी कम्युनिटी में नहीं है मतलब के बट सारा हो गया जनता से क्या ले रही है जनता को क्या दे रही है तो आप आओगे की जनता से एक अमाउंट ले रही है और जनता को कुल एक माइनस माइनस माइनस बहुत कम आइटम में से दे रही है क्योंकि उनका गाड़ी घोड़े बंगले सब उसी में चल रहे तो आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आप अपने में इनसिक्योर्ड insecure हो इनसिक्योर्ड क्यों हो कि आपके आपस में संबंध ठीक नहीं है आपको ये भरोसा नहीं कि मेरा भाई खर्चा कर देगा यार दो मिनट की बात है और हर आदमी कौन सा हार्ट अटैक आ गया हर आदमी कौन सी बड़ी बीमारी हो गई है ना ये भी समझ में आने की बात है और यदि हो रही तो क्या कारण से और मुख्य बात यह है कि हम जो भी जी रहे हैं वो ये भय से चालित हैं या अभयता से चालित हैं तो भय से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो स्वधन है कि प्रधन है वो सारी प्रधन ही है हम सब ये सम्मानजनक जी, जी रहे हैं क्या ये सम्मानजनक जीने नहीं हो पा रहा हमारा ये बात समझ में आई ये बात समझ में आती है तो जितनी भी कहानियां इनको इस प्रकार से हम देखते हैं तो जितना ये लेते हैं उससे यदि उतना देते हैं तो किसको फायदा उससे कम देंगे तो इनको फायदा और उससे ज्यादा देंगे तो आपको फायदा और उससे ज्यादा आपको दे नहीं सकते हैं इसीलिए क्या हो गया इसीलिए ये समझ में आए कि सारे बिजनेस सेक्टर जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या चीज हो रहा है संबंध की स्वीकृति है क्या संबंध को स्वीकारे हैं क्या संबंध को हम नहीं स्वीकारे हैं और देखिए दो तरीके से व्यवहार हो रहा है है ना इंडिविजुअली को देखोगे और इंडिविजुअल के साथ पूरी कम्युनिटी देखना पड़ेगा तब आपको ठीक ठीक पता चलेगा है ना तब आपको पता चलेगा तो बिजनेस के तीन अभी मॉडल्स हैं कम देना अधिक लेना कम देना अधिक लेना इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं कम दिया अधिक लिया इसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं प्रॉफिट इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉफिट और हिंदी में कहते हैं शोषण इसको कहते हैं शोषण इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट ठीक है ये बात प्रॉफिट में कभी ऐसा होता है कि आदमी ज्यादा दे और कम ले ले हो पाएगा कुछ कह रहे हैं भाई कुछ कह रहे थे हम्म सही करें गलती हो गई जी गलती से एक मॉडल कम लेना कम देना और अधिक लेना अभी इसी को ये ये पूरे मॉडल को ये पूरी मानव जाति स्वीकार कर लेती थोड़ी देर के लिए अभी हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यदि कोई बात आपको इंडिविजुअल में समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको लेके एक्सटेंड कर दो मानव जाति भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी हम सब इस पूरी मानव जाति में इसकी एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे और हर बच्चे को तैयार कर रहे हैं बिजनेस के लिए प्रॉफिट मेकिंग के लिए और प्रॉफिट मेकिंग होगा कम देना अधिक लेना तो इसको हम लोग कह रहे हैं शोषण यदि शोषण पूर्वक हम जियेंगे तो पूरी माना जाती है एक दूसरे को टोपी पहना रही होगी कि नहीं पहना रही होगी पहना रही होगी कि नहीं पहना रही होगी दूसरा दूसरा मॉडल आए जितना देना उतना लेना ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये कॉपरेटिव हुआ, हुआ? एनजीओ तो भैया सब छोड़ो ना क्यों मुंह खुलवा रहे अच्छे के नाम पर अपना घर चलाना उसका नाम एनजीओ है ना अच्छी बातें करना अच्छी बात उसके फैलाना और उसके अपना घर चलाना तो जितना देना उतना लेना तो क्या होगा क्या हो गया ये न्याय हो गया क्या तब तो कुछ हुआ ही नहीं सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी हर परिवार समाज में जाकर जितना देगा उतना समाज में से लेके आया कभी समाज आगे बढ़ पाएगा और यदि समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो बालक में अभयता बढ़ेगी या भय बढ़ेगा क्या होगा तो तो कुछ हो ही नहीं ये तो कुछ ये तो एक, एक, ये तो एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है तो जीरो है जितना देना उतना लेना तो कुछ होता ही नहीं है ना तो या तो मॉडल ये होता है कम देना अधिक लेना या तो मॉडल ये होता है कम लेना और अधिक देना फॉर द ह्यूमैनिटी अगर मानव जाति के लिए बात करेंगे तो मानव जाति की समृद्धि कैसे होगी मानव जाति की समृद्धि कैसी हुई कि हर परिवार और सोसाइटी में समाज में कम लेके आता है और सोसाइटी को अधिक देके आता है तो सोसाइटी समृद्ध हो गई और सोसाइटी समृद्ध होगी तो आप समृद्ध हुए कि नहीं हुए आप होंगे कि नहीं होंगे आप बताइए सोसाइटी कंगाल होगी तो आप कंगाल होंगे कि नहीं होंगे तो जिस प्रकार से प्रॉफिट मेकिंग में हम काम करते हैं इट इज़ अ बेसिकली अगर देखेंगे तो हम दिन भर में लोगों को टोपी पहनाते हैं जैसे मैंने पहले दिन कहा कुछ लोग हमको पहना जाते हैं हमारा दिन अच्छा निकलेगा मतलब ये है कि हमने जितनी पहनाई और जितनी पहनी यदि पहनाई ज़्यादा और पहनी कम तो बोले दिन बहुत अच्छा है और यदि पहनने की संख्या बढ़ गई और पहनाने की संख्या घट गई तो दिन खराब है दुनिया बेकार है ये सब बातें करते हैं तो कम लेना और अधिक देना केवल केवल ये ही म्यूचुअल प्रॉपर्टी है अब ये कहां से होता है इसको भी ठीक ठीक समझ लो ऐसा मेरे मन से है यदि ऐसा करने जाते हैं तो हम एक्चुअली कंगाल हो रहे हैं या प्रॉपर्टी हो रही दूसरे को समृद्ध किए बिना मेरा समृद्धि होना निश्चित नहीं है लिखो दूसरे को समृद्ध किए बिना स्वयं का समृद्ध रहना, रहना संभव नहीं है दूसरे को समृद्ध किए बिना स्वयं का समृद्ध रहना संभव नहीं है हाँ जी ये ऐसा कैसे बहुत। बहुत। उसी बता रहे हैं अभी तो सिद्धांत समझ लो ये तो समझ में आया यदि आपकी मां समृद्ध होती है तो आप समृद्ध होते हो कि नहीं होते हो माँ यह प्रयास करती है कि आप कितना माँ आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश करती है अभी यहां पर आ गया रिलेशनशिप क्या हो गया यहाँ पे लिख लीजिए पहले दूसरे को समृद्ध किए बिना स्वयं का समृद्ध रहना संभव नहीं है दूसरे को समृद्ध किए बिना रह बिना हमारा समृद्धि संभव नहीं है ये ठीक बात है जैसे नदी को हमने कंगाल कर दिया तो हम समृद्ध हैं कि कंगाल हो गए अब जैसे वनस्पति को हमने कंगाल कर दिया तो हम एक्चुअली पैसे बहुत हो गए होंगे हमारे पास लेकिन अगर वनस्पति खत्म हो गई तो हम कंगाल हुए या समृद्ध हुए यदि हमने जीवों को ख़त्म कर दिया तो हम हम समृद्ध हुए या कंगाल हुए तो धरती का समृद्ध रहे बिना हमारा समृद्ध रहे ना संभव नहीं लिखो दूसरा मुद्दा दूसरे को समृद्ध के बिना एक तो हो गया दूसरा हो गया धरती की समृद्धि के बिना मानव की समृद्धि संभव नहीं है अब ये कौन से प्रिंसिपल्स आ गए बिजनेस के देखते हैं न समझते हैं जरा इसको दूसरों को समृद्ध मतलब धरती को समृद्ध रखे बिना मानव समृद्ध नहीं हो सकता अब इसी के लिख लिया ना आगे बढ़े इसी को समझते हैं सेकेंड मॉडल में कुछ हो ही नहीं रहा है देर इज नथिंग हैपनिंग इट इज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली आइदर यू आइदर यू आर इन धिस मॉडल और इन धिस मॉडल ये तो फिर कोई ट्रेड हुआ ही नहीं ना यहाँ पे कोई ट्रेड हुआ ही नहीं ठीक या तो ये होगा या ये होगा दो ही चॉइस है आपके पास ये खाली भाषा में, में है ये खाली गाय में है ये भाषा में चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है अभी हमको दर, दिल की धड़कन बढ़ने लगी क्या हो रहा है ये ऐसे तो हमारे घर लूट जाएगा हाँ जी सभी कंगाल हो जाएंगे ना और अभी बताइए अभी कंगाल हुए कि नहीं हुए सभी देशों के ऊपर कर्जा है आपके मॉडल में सब कंगाल हो चुके हैं आपकी बैंक में नंबर बढ़ गए हैं आपकी बैंक में आपकी बैंक में नंबर बढ़ गए हैं वॉलेट का साइज बढ़ गया है सामान की क्वालिटी घट गई है और अब तो सामान उपलब्ध हो जाए उसकी भी इंश्योरिटी नहीं है है ना तो एक्चुअली जिस मॉडल पे पहले वाले मॉडल पर हम काम किए हैं इतने साल में तो धीरे धीरे हम सब कंगाली की ओर चले गए हैं हाँ या ना आज हवा नहीं है पानी नहीं है खाने को प्योर सामान नहीं है लोगों के पास रोजगार नहीं है काम नहीं है कंपनियाँ हमेशा स्ट्रेस में है मैनेजर हमेशा स्ट्रेस में कि करें क्या करें क्या कहाँ से लाएं बिजनेस ठीक सरकारें दिक्कत में है सभी कर्जे में और एक मंदी का दौर पूरी दुनिया पर से हुआ है छाया हुआ है ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताएँगे कि ये इनके हिसाब से तो सौ साल तक चलेगा अभी ये आपकी अगली पीढ़ी भी इसे निकल जाने वाली आपके सामने कितनी बैंकें डूब रही है आपके सामने यदि हकीकत में कैलकुलेट कर लो हकीकत में सभी बिजनेस घराने जो वो पैसे छुपा के अपने घर ले लेके उसको छोड़ के सारे बिजनेस के कारखाने दुकानें व्यापार दुक, जो है यदि कुल देनदारी और कुल लेनदारी यदि आज आप उनकी निकाल लो तो सभी घाटे में सभी बंद हो जाएंगे आप स्टडी करके देख लीजिए आपके सामने अभी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी कैसे आया आप मुकेश अंबानी का फ्री ऑडिट करके आइए डिटेल ऑडिट करके देखोगे तो जितने देना है जितना लेना है यदि उसको ठीक ठीक निकालोगे तो कंगाली के अलावा कुछ नहीं है तो शो मस्ट गो ऑन चलते रहना चाहिए ऐसे चलते रहने के लिए बिजनेस क्या करते हैं हर समय हर दिन नया, नया नया नया नया व्यापार लोगों के, के लिए खड़ा करते रहना है नए नए लोगों के को जोड़ते रहना है और उनसे इन्वेस्टमेंट कराते रहना है और अपने पुराना खर्चे को भरते रहना है ये कर रहे हो नहीं कर रहे महाराज माइक लाओ माइक आप सही बोलने लगे माइक लाओ सर माइक हाँ जी सर इनको कॉर्पोरेट को आप देने दीजिए एक बार जो हाँ हम हम मीडियम फैमिलीज़ हैं, तो वो आप हमारा लेन निकालिए सब घाटे में नहीं है हाँ नहीं है ना हाँ। बिल्कुल नहीं है जो मीडियम फैमिली है वो थोड़ी स्मार्ट है है ना? वो अपना हिस्से का निकाल के कहीं लेके भाग गई है तो उनके पास मिल जाएगा माल आपको कोई दिक्कत नहीं तो सब उनका भी गलत है बिजनेस बिलकुल गलत है जी अभी बात करते है उस बारे में गलत सही की बात नहीं है भाई जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं पहला इंडिकेशन ये कि आप हमेशा खुश रहते हैं या आपको तनाव रहता है पहले ये बताइए हर दिन आप तनाव में रहते हैं या हर दिन आप खुश रहते हैं सब मैं बहुत खुश रहता आप बहुत खुश रहते, रहते हैं बहुत अच्छी बात क्या है आपकी खुशी के का कारण खुशी का कारण तो अगर इस हिसाब से नहीं समझ में आता है बाकी को मेरे कोई तकलीफ नहीं है सब को तकलीफ नहीं है भाई अपना अपना रोजी रोटी चल रही है तो आपने को तकलीफ अभी नहीं है हो गया हेलो ये माइक ले लो आकाश भाई हर पांच बहुत